शुक्लाम ब्रह्म विचार इसमें कितने अनुसार है छोड़ जाता है बोलेंगे तब ठीक करेंगे बोलना ठीक अनुसार को नहीं छोड़ना शुक्ल दाता तो क्या क्या श्लोक है बोले मिलकर के बोल। मिल बोला जोर से बोला मिल करके उद्री दंतेर उद्री दंतेरी ऊ ह्रस्वय दीर्घ है किसने हर्षत है उद रिद उद अंत हो रीद हो रिद हो उन्त और ऋ कारांत अजंत में जितने उ कारात भू सत्तायाम उन्त ये उद ऋद अंतर में भू हो जाएगा हम्म यौती युद्धातु का यौती यु मिश्रण मिश्रण में आएगा धातुअलग शब्दार्थ है स्नु स्वप्ने स्नु नु क्षु स्वी डी अ श्री सिंह सेवायाम ये सब मिला उद्रिदंत तृतीय बहुवचन हो गया बाकी सब मिल करके के तृतीय बहुवचन श्री भी ब्री ब्रीम भ्याच ये भी तृतीय द्विवन इनसे बिना इनको छोड़ करके अजंत अजंतेसु एका निहता स्मृता अजंत में एकाच एक निहतकाथा चनुदास इनुको छोड़ करके एकाच अ, अनुदाता इनको छोड़ करके अजंत में जैसे भू धातु है एकाच है अनुदाता है अनुदाता नहीं इनको छोड़कर अनुदात कह से उ कारण अनुदाता नहीं है भू धातु में ऊ है एकाचते है किंतु अनुदाता नहीं जो एकाच अनुदात होने पर ईट निषेद होगा तो कारांत को छोड़कर करके एकाच अनुदात है ही नहीं भू ऊ कार जितने धातु एकाच अनुदात नहीं ऐसे रिकारंत धातु यु धातु ये सब एकांत अनुदात है नहीं, नहीं।, नहीं उनसे क्या होगा एकाच अनुदाता नहीं होगा तो उनको ईट ईट होगा एकाच अनुदात हो तो ईट का निषेध होगा उपदेशे से धातु एकाच अनुदात तत् ईट एकाच अनुदात हो तो ईट का निषेध होगा और धात से भिन्न हो तो ईट होगा हाँ तो ये धातु सेठ है सो धातु सेठ है आगे हलंत के लिए कहते कांतेषु शक्ले कह चांतेषु पच मुच रिच विच जानते जानते सु त्याज भूष शातेषु रुज रंज भ्रश्मयुजि संज संज सृज पंचदश बोलो जानते चार चार बोल के सुबो मिलकर चलना बोलो जान चाय में रुकना पांच छः में नहीं चार के बाद पंच में शुरू नहीं करना जल्दी मिलकर के बोलो जानते सु सुनते सु खेत खेदिचेदि खेद खेद पद्य दान तूदनोत्न षोडशेद विद्याते हाँ, और एक अधिक बोलते है बोलो फिर दानते सु हुँ? ढांतु क्रुद क्षुद युद्ध रात व्यध साध शुद्ध सिद्ध ए नातेषु मनि दव पातेष् आ् क्षिप तप तीप तृप्यूप वप लुप वप शप श्रिप त्रयोदश यावरा तेषु यभस्त्र महतेषु गम नम यमश्चर दंश लिश शांतिषुश्रीसृषोदशुष दिश दुष्पुष्युशुशादशाते घसती दव हेसु दह दुहु नुल बहोष्टौ अनुदाता हलंसु धातविक श्यधिकीन ये अनुदाता धातव अनुदत्ता धातवश एक सीन धातु ये अलंत में अनुदात एकाचत है ही पढ़ने से पता चले एकाच है और अनुदात है एकाच अनुदात होगा तो ईट निषेध होगा ईट होगा ये धातु हलंत में जितने धातु ये सेठ या अनिट ये धातु अनिट है इनसे ईट नहीं होगा ईट प्राप्त है इनसे पर अर्ध धातु को ईट प्राप्त है ईट प्राप्त है किंतु नहीं होगा किसे निषेध होगा हाँ और राजंत धातु हो तो ये जितने है उदरी दंतेरी ये धातु सेठ यानी इनसे बोला दे आधातु वीट प्राप्त है है निषेध किसे होगा सेठ अभी गुप्त धातु का लीट लकार रूप चला था गोपायम चकार हो गया था गोपायम चक्रतु तु गोपायाम चक्रो क्री क्या थेगा धातु कहे किस सुत से बोला दी है इट प्राप्त है किस सुत से क्री धातु अजंते हलंत है अजंत अजंत में क्री धातु रिकार्ते है अजंत में आया उसका नाम इसलिए धातु Uh, कोई ईट होगा धातु से ईट क्या निषेध हो जाएगा किस तरह से इसमें श्लोक इस में आया क्या तो निश्चय निषेध कैसे होगा जो आया वो तो क्री धातु का नाम इसमें है इसे ईट निषेध हो जाएगा ईट निषेध होगा हाँ तो ईट नहीं होगा ठीक ईट नहीं होगा क्री अगर था गुण किस से प्राप्त है गुण होगा या नहीं होगा हो गया थल किते पीते लिट पीते है अकेते अके असंकार लिटकित नहीं अब लिट कित कितने होता अपित लिटकी ना इसलिए कीत? नहीं। नहीं। कित नहीं कितने इसलिए गुण क्या गुणवन शरीर को गुणवन से क्या होगा और क्या रूप बनेगा चक्र था गोपायन चक्कर विसर्ग क्या खरब विसर्जी होलूम है को विसर्ग प्राप्त है ना प्रथम लाइन मार्ग बताओ प्रथम दूसरे लाइन वाले दूसरा तीसरा एक दो तीन लाइन मेले बोलो एक दो तीन रेप को विसर्ग चक अर्थ में रेप को विसर्ग होगा ना खरबान विसर्जन हो नहीं होगा खर नहीं तो खर और अवसान दोनों चाहिए क्या तीन लाइन हो गया हैं? रेप नहीं क्या कहते रेप का नहीं हैं? री को रेप हुआ ना नहीं है, नहीं? है? आ, और और रेप का भी नहीं रेप का नहीं क्या कहना है हाँ ये इतने कहाला पदांत का नहीं पदांत का रेप का विसर्ग होता है खर पर हो तो अवसर पदांत कोता है नहीं तो नहीं होगा रेप को विसर्व करने के लिए खर पर हो तो विसर्ग नहीं हुआ पदांत नहीं तो विसर्ग नहीं होगा क्या पदार्थ कहीं नहीं चाहिए पदार्थ नहीं होगा पदार्थ तो तो पर में खर हो अथवा अवसान हो पदार्थ के बाद खर मिल सकता है पदार्थ के बाद खर मिलेगा अवसान नहीं होगा मिलेगा अवसान हुआ तो खर नहीं रहेगा अवसान नहीं हुआ तो खर पर में सकता है कैसे रहेगा हाँ दूसरे पद तो, तो हो तो है दूसरे पद रहेगा तो रहेगा घर पर भी मिलेगा तो विसर्ग नहीं होगा तो चक्कर थ बनेगा गोपायान चक्कर थ में क्या बनिया चक्री अगर अथुस गुण होगा ना नहीं किस सूत्र तो से तो तो निषेध होगा कि च किसका निषेध होगा गुण का प्राप्त हो किस है सारा था। पर सारा तो है क्या आधा तु किस सूत्र से लीड चु है कि ते कैसे की ये क्या असम यह है चक्र थू आगे गोपायाम चक्र या चक्र चक्र और आगे नल में क्या बनेगा गोपायम चक्कर एक या दो बनेगा दो कैसे होगा नल तो मैं क्या करेगा विकल्प से नित्य करेगा नित्य नहीं होगा तो अचुनित्य नहीं लगेगा तो, तो, तो, तो गुण होगा हैं किस तु से तो क्या बनेगा रूप गोपायन चक्कर अचुनित लगे तो चकर, चकर। कितने में बना और आगे बस मस में ईट होगा गोपायाम चक्रीम गोपायाम चक्रीम बोलो गोपायान चकार चल जाए बोलो चक्र हो गया हाँ आगे बोलो बोलो आगे जाओ था बोलो चक्र है ना चक्र धर रूपा चक्र था चक्र था आगे पहले चक्कर है आगे चक्कर चकार चक्कर चकार गोपाल चक्कर आगे गोपाएम आबल सब फिर चलता है लिट आएगा नल जैसे भू का दिखो भू का जो जो हुआ था सो तो कार्य हो जाएगा रूप जैसे भू धातु तो का लिट में था इसी लिट बन जाएगा भू धातु तो का लिट लगाकर किसको याद है तो बोलो बा गोपायम के आगे मिलाकर बोलना गोपायम गोपायम गोपायम गोपायम गोपायम गोपायाम बभू वही भू के आगे और क्या रहते अस अगर लिट आएगा लिट पर अस लिट लिट गुण हुए पूरा अस को दिख तो होगा हैं अह पूरा अभ्यास हलाय से सह अभ्यास में क्या रहेगा अह एस अह आगे क्या सूत लगे आप लोग छोड़ो प्रथम लाइन ये लाइन छोड़ो इधर दूसरा लाइन बारे बोलो ये दूसरा लाइन बारे पता, पता हाँ ठीक अतः आधे क्या करेगा अतः आदे किसके प्रति करेगा अंगों को अंग में अद दो है दो को वृद्धि हो जाएगी धातु के अस स को दो है मानू दो है वृद्धि किसकी होगी अभ्यास है हो अभ्यास क्या हो वृद्धि होती क्या आगे अस रहेगा तो आगे क्या सोच लग गया आके आगे अवस रहेगा तो क्या लगे सो तुरजय हो जाएगा क्या लगेगा मालूम नहीं थे ना आ क्या आगे हो रहेगा तो हाँ आशा बनेगा क्या बनेगा अत धातु का जैसे रूप बना था अव भी ऐसे ही बनेगा अत अत बुधाया हाँ अतः बुधा प्राप्त अतः बुधा ऐसे प्राप्त है दीर्घ हो जाएगा अच्छा अत धातु का बोलो रिक्शा गाड़ी में आत आलू, आत, आत, इसे आस का बनेगा आस मिला कर बोलना गोपाया मास हम्म लिटल कह हो गया आगे लिटल कह पूरा हो गया रुपया अब कुछ बनेगा बाकी है क्योंकि आया आर्धात्व के केवा इसलिए सनादि कौन है इसलोक बोलो यथापूर्वम पहले जिसका नहीं हुआ अभी भी सही याद कर लेना जब आय नहीं होगा गुप्त धातु से तो आय नहीं होगा तो आम किससे होगा नहीं होगा पहले आय क्यों था, अभी क्यों नहीं होगा पहले अनिकाज हो गया था अभी क्यों अनेकाज नहीं होता है आय नहीं होने से अनिकाज है ही नहीं गुप्त धातु एकाच है तो आम किस होगा फिर आम लगेगा नहीं कुछ नहीं गुप था तो लिट ल कार्य में न लाएगा दुप्त कर गुप गुप अ अभ्यास हलाय से सूहशु अभ्यास में क्या होगा जु गुप अ गुप के उकार को गुणों की सूत्र करना भुगन तरफ से जु गोप बन जाएगा क्या बनेगा अतुस होने पर जु गुप अतुष गुणों की सूत्र होगा कित है अतुष कैसे कित आसान रेट कित गुण नहीं होगा गुणों की प्राप्ति किस सूत्र से है हाँ पुगंत लघु सार्वा तो नहीं निशे कौन करेगा हाँ गुण फिर किस सूत्र से होगा क्या रूप बनेगा जुगुपतु उसमें रूप हो थल आने के बाद गुप्त धातु है आगे थल है अभी गुप्त धातु प्रांत है या नहीं पान्तः में आए क्या गुप्त धातु हल में नहीं है न तो धातु अनिट है थौलान पैठ प्राप्त है ऐसे सेठ थे थलान पैट प्राप्त है निषेध करे कौन सूत्र है एकाच उपदेशा तो नहीं लगे नहीं लगे तो अभी सूत्र लगेगा गुप्पु में ऊकार इति संख्या क्या ना गुप्पु रक्षणे ऊ की इत संख्या है ना नहीं उ दृद में आ जाएगा ना नहीं आ जागा? नहीं आएगा हाँ अनुमंद छोड़कर गुपे पान थे, थे थे। थे है पान्त हलंत दाते अजंत नहीं गुपुर अक्षणे दातु अजंते हलंते हाँ वो अजत जो अजय उसकी संज्ञा लुप हो जाता हलनते है इसलिए ये सूत ले गया स्वरती सुति सुयति धू युदी तो वा हाँ स्वरति सूति सुयति धुं कंपने अरुण उदित उदित उसे जिसका उकार की संज्ञा हो गुपो रक्षण में अंत में ऊत आ क्या इत संज्ञा हुई किस तो से? उसको क्या कहा जाएगा उद, उदन उदंतय उद, उदित उदिते उदित, उदित का नाम इसी माया स्वरती सुति सुयति धुए उदित स्वरत्यादेर उदितस्य परस्य बलादे राधातुक सरत ये शब्द उपता सूती प्राणी उपताप्रथम सुणी प्रसम सुपने इनसे बलादेतुको को ईट बा विकल्प सीट हो होगा ईट होगा तो गुण होगा कि सूत्र से भूकंत होगा ईट नहीं होगा तो गुण होगा ईटनाइन पर ही गुणा हो जाएगा किस सूत्र हाँ रुपये गुणा पक्ष में क्या रूप बनेगा अच्छा गुणा नहीं होगा गुणा नहीं होगा ईट पक्ष में क्या रूप बनेगा अब गुणा नहीं होगा तो गुण होगा ईट नहीं होगा तो होगा तो क्या बनेगा जुगो तो गुणा किस पक्ष में होगा किस सूत्र से क्या रो बनेगा हाँ हथू सह आने पर कि है ना नहीं? नहीं गुना होगा नहीं। क्या रू बनेगा जुग अच्छा जुग पत्थ जब थाल में ईट नहीं हुआ क्या रू बना जुग बना ना है पथ था सहाय है ना नहीं तो लीट वहाँ की तो होगा असंज्ञा लिट कित है ना सायु पर हैं कौन था तो नहीं लीट संज्ञा नहीं लीट सायु बहने से ऐसा तो लगता है हाँ लीट पर है सायुग नहीं क्यों थयुग है ना हाँ था है लिट इसको अलग करना लीट के बाद में संयुग के बाद लीट हो तो कित होगा सैंभ है क्या है सैन नहीं ना असह तो असंभव से पर तो होना चाहिए असंवर्ष से पर है ना है हाँ असंवर्ष पर अपितिटी कित होगा पीतवन से किय नहीं होगा तो यहाँ क्या हुआ साइंह ने पर प्राप्त है की तो वह क्या असंभव से प्राप्त है साई भवन से प्राप्त है क्या साई वहन पर प्राप्त ही नहीं और पीत की नहीं होता है असंभ पर अपित कीत होता है यहाँ असंघ है या नहीं असंय होने पर कीत होना चाहिए किंतु अपित कीत होगा यहाँ पीते तल जुगो पिथ बनेगा और जिस पक्ष में ईट नहीं होगा जुगो पथ अगे जुगु पथु आगे क्या बनेगा जुगु प उत्तम पुरेक वचन है क्या बनेगा भुण भुण। कितने बनेगा नुत्तम बा विकल्प से नित्य नित्य नहीं होगा तो गुणा होगा हाँ गुणा करने के लिए नीति की आवश्यकता नहीं किस सूत्र तो तो से गुणा होगा हाँ जुगो पर जुगो बस मस में ईट विकल्प से होगा विकल्प से ईट करता है तो ईट पक्ष में क्या रूप बनेगा जुगो अरे दिया नहीं दो, दो रुपये एक रुपये दिया है दो रुपये दिया है बम दो दो है जुगो पिवा और जुगु जुगो पिवा और जुगु जुगो पिमा और जुगु पुमा दो दो बन जाएगा बोलो रूप अच्छा अच्छा जुगो हाँ गुप्ए है ना हाँ बोलो जुगो सब लोग डर डर के बोलते हैं है ना जो बोलो जु गो पो फिर भी डर लेता है गलती हो जाएगी बोलो फिर एक बार जुगो, जुगो, जुगो पु मध्यम पुरुष द्विवचन बहुचने पू गुण करके बोले कोई कोई दो चार पांच मध्यम पुरुष द्विवचन बहुचने गुण होगा क्या बोलो बहुत जोर से बोलो पता चलता है कहीं गलती जुगो पा। जुगो जुगो जुगो जुगो जुगो जुगो जुगो पूट दे लकार में लूट लकार में, लूट लकार में। आयाधया आर्ध्य धातु के वाह विकल्प से होगा हाँ बंद कर पुस्तक बंद कर जल्दी लिखो गुपुरक्षण में जो जो सूत्र लगे अभी तक इसको सूत्र लिखो गुप्प रक्षण धातु में जो सूत्र लगे सूत्र क्या लिखे दो जो सूत्र लगे जो नए सूत्र आए जो लगे नहीं जितने सूत्र नए आए और सूत्र केवल लिख दो गुपधूप पे आय लेकर के ओम पूर्ण ओमतावसा में